सुग्रीव राम जी से बोले कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ बैरी का भ्राता आता है गंभीर भेद है छुपा हुआ रजनीचर सब मायावी भी है सिद्धांत समझिए गायन को उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं दक्षिण को मेरा विचार तो ऐसा है सब स्वाद चखा दूं इसको मैं बंधवा कर अभिवान रों से बंदी करवा दूं इसको मैं भाई को बंदी समझ आम घबरा कर आए ग्यारावन सीतामा को दे जाएगा इसको ले जाएगा रावन जामवंत कहने लगे धीरज धरिए तात अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात जो धर्मवान है योद्धा है रण में कर्तव्य चुकाते हैं बहरी से कह कर बतला कर यमपुर को उसको पहुँचाते हैं आ रहा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संघार को काफी है फिर क्यों छेड़े बानर उसको संभव है मिलने आया है हो सकता है वह साथ साथ संदेश संधि का लाया हो अथवा रामण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो या रामण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ सादर श्रिष्टाचार से, से आउली कर साथ जो निर्मल है जो निश्चल है वह जन मुझको पाता है चालाक प्रपंचे धुर्त चले कब मेरे सन्मुख आता है यदि सभी तरणागत का होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं फिर महापात के भी हो तो उसको नकदापित जूंगा मैं मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो मन मेरा शरणागत है यदि शरण आ रहा है मेरे तो अपना कर रखूंगा मैं अपने समीप बितलाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं सुनो भाई शरणागत आरत को जुसता है इस जग में जीवन में दुख वह कभी न पाए शरणागत के त्याग से होती आत्मिक ग्लानि इस कारण त्यागो नहीं चाहे कुछ हो होन्न धन भूषण तन मन जीवन जाए तो जाए पर भाई शरणागत के चित को न दुखाये सुनो भाई शरणागत यारत को जो सताए इस जग में जीवन में सुख वह कभी न पाए सुनो भाई शरणागत आरत को जो सताए शरणागत पर प्रीतलख पुलक उठे हनुमंत स्वामी स्वभाव विलोक कर बोले बचन तुरन जय शरणागत रमेश जय आरत हरण नमामि हरे जय वंश यौतंस हंस जय आशरण शरण नमामि हरे हे नाथ आज तक याद मुझे परचित में खूब भीषण से वह प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन के कारण से निश्चय शरणागत है प्रभु के कुछ सेवा काज चाहता है फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है हम सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा अपना तो महालाभ ही है घर का भेदी मिल जाएगा पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान जय कृपाल कह कर चले अंगदारी हनुमान घर में वन में रिपुगण में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त भीषण को पहले तो लखा दूर ही से चारों और कशीगढ़ को तिरछे चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के, के चरणों को तलवे को पंजों को उंगलियों नखों की रेखाओं को फिर आख उठाकर कर कुछ ओपर देखा उस कदली जंघा को फिर वक्ष स्थल आजान बा फिर जटाज फिर ग्रीवा को, फिर एक दृष्टि गहरी भरपूर जमाया आँखों को, प्रति अंग रोम, गणित ब्रह्मांडों को फिर कुछ आगे बढ़कर कर देखा राजीव नयन के चितवन को टकटके बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानंद को फिर समीप जाकर हुकुमार गदगद पुल कायमानतन से कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुनंदन से नमाम्यच्युतम सच्चिदानंदमाद्यम विपद व्यक्तम अभ्यरूपम सुराधेशलाभ्रनीलांगकाद्रादी स्य वरेण्यं अजशाश्वत शातूप विशुद्धम महाचापस्त रिभु राघवेन्द्र नाकार देहमसत्पद्मीक दुखों घनशोकहेतु खरारिरे शोभम सदा प्रसन्न सर्वगोकना प्रसन्नखिलदोहम भजेय गुणाद्यं अहम् गुणाद विदेहात्मानंदबुद्धिस्तूपम जानागम्यभोरक्षस्व सुदाश बिनते कर प्रभु चरण में डाल दिया जमास शरणागत के लाजय भघुकुलनाथ